भाव अः प्राप्त नहीं करोगे नारायण तब तक ये व्यक्ति लीनता या आत्मलीनता कोई जबानी जमा खर्च से थोड़ी छूटेगी धर्म करके लोग उसका फल अपने घर ले आते हैं ईश्वर को खुश करके उससे वरदान मांग लेते हैं है ना कि हम सुखी रहे योगाभ्यास करके लोग अपने को सुखी कर लेते हैं बोले ज्ञान से भी अपने को ही सुखी करते हैं करने ज्ञान अपने को सुखी करने के लिए नहीं है ज्ञान अपनी परिच्छता के भ्रम को तोड़ने के लिए है कि जो सब है वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो सब है और इसमें आत्मलीनता तो रही आत्मलीनता तो बनी रही ज्यो की त्यों परंतु जो परिचिनता थी ना आत्मा की वो कट गई सबका सुख अपना सुख सबका ज्ञान अपना ज्ञान है ना सबका स्वार्थ अपना स्वार्थ सबका हित अपना हित अपनापन की जितनी वृद्धि होगी आत्मीयता की जितनी वृद्धि होगी उतनी व्यक्ति लीनता और व्यक्ति निष्ठा छूटेगी तो इसीलिए अस्मिन आत्मनी ये जो आत्मदेव है ना ये कैसे हैं? का अस्मिन सर्वाणी भूतानि, सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्व एवं आत्मान समर्पिता हा। इसी आत्मा में सारे प्राणी हैं सारे देवता हैं, सारे लोग हैं और सारे प्राण हैं और सब जीव है किसमें कैसी अपने आत्मा में सबका सुख अपना सुख अपना सुख सबका सुख हम व्यक्ति नहीं हैं है ना की तिजोरी की तिजोरी हमारी तिजोरी स्वामी राम तीर्थ का सुना नहीं आपने जब अमेरिका के पास जहाज पहुंचा और उनसे किसी अमेरिकन संवाददाता ने आके पूछा कि महाराज कहाँ ठहरोगे आपको लेने के लिए कोई आवेगा है आपके वहां ठहरने का खाने का पीने का रहने का कोई प्रबंध है रख दिया उसके कंधे पर हाथ का कर तुम करोगे दोस्त है ना नारा ही तुम करोगे है ना ना हमारा तो कोई वहां परिचित नहीं है ना पहले से कोई सूचना किसी को कोई सूचना नहीं है ना ठहरने के लिए ना खाने के लिए है ना ना स्वागत के लिए ना सत्कार के लिए बोले मर जाओगे भूखे अमेरिका में कोई भीख नहीं देता वहां बोले तुम सब करो, करोगे तुम सब करोगे है ना और उसी ने सब किया हो जब तक अमेरिका में रहे सारा बंदोबस्त वहां प्रचार का सारा काम स्वामी रामती के बारे में उसने किया तो नारायण ये असल में अपना जो अपनी जो परिच्छनता अपने को जो टुकड़े करके रखते हैं ना तुम अलग मैं अलग बस तब तो इसका फल क्या होता है देवास्तम ब्रह्मतम परादाज जो मनो ब्रह्म वेद कहती है ब्राह्मण उसका दुश्मन है किसका जो ब्राह्मण को अपने से जुदा समझता है क्षत्रिय को अपने से जुदा समझता है देवता वेद लोक उसके शत्रु हैं जो देवता वेद लोक को अपने से जुदा समझता है और जहां सब अपना आपा है इसी से इस ये प्रसंग जो मधु मधुविद्या का जो प्रसंग है ना मधु विद्या के अंत में वो श्रुति जो बहुत प्रसिद्ध है ना तदे तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म है अपूर्व अनंतरम अपूर्व अनपरम अनंतरम अबाज्यम तदे तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूत अनुशासन ये श्रुति इसी मधु विद्या के अंत में मधु विद्या के अंत में है ये जो मधु है पेट में और पृथ्वी में वीरज में और जल में बाक में और अग्नि में वायु में और प्राण में हृदया काश में और महाकाश में ए, ये जो नेत्र में और सूर्य में और मन में और चंद्रमा में कि ये जो ये जो और श्रोत्र में और आकाश में ये जो मधु है ये मधु कौन है तदे तद ब्रह्म ये मधु नाम मधु है पर मन्यते यही वेदांत विद्या के द्वारा जाना जाता है इसलिए ये मधु है ब्रह्म है अपूर्वम अनापरम अनंतरम अबाज्याम अपूर्वम क्या जिसका कोई कारण नहीं है ये ब्रह्म के पास इसकी मां बाप नहीं है वो अपूर्वम माने जिसके पहले कोई ना हो पहले जो होता है उसको कारण बोलते हैं पूर्व वृत्ति जो होता है ना उसको कारण बोले ब्रह्म के महा बाप कोई नहीं है अपूर्वम न तस्त जनिता कच्छा तो कोई मालिक होगा उसका बोले नचा अधिपाह तो मालिक भी उसका कोई नहीं है अनपरम अच्छा बाद में कोई पैदा हुआ होगा बेटा बेटा होगा कोई बेटा बेटी बोले ब्रह्म के कोई बेटा बेटी भी नहीं अनपरम अनंतरम घर में श्रीमती जी होंगी का वो भी नहीं है ना का ब्रह्म के भीतर कुछ होगा का वो भी नहीं अनंतरम का अच्छा भाई तो कहीं बाहर रखा होगा कुछ है लोग स्वदेश में धन नहीं रखते है तो विदेश में रख जाते हैं छोटे तो छोटे तो। का आप जानते हैं कि बादशाह नाराज हो तो अपने देश से निकाल दें लेकिन ईश्वर नाराज भी हो तो अपने देश से निकाल नहीं सकता क्योंकि दूसरा कोई देश ही नहीं है ईश्वर देश निकाले का देश निकाले की सजा नहीं दे सकता अच्छा ईश्वर किसी का पैसा छीन ले।, तो ले आज बड़ी कमाई की क्या का अपने बेटे के पास जो पैसा रखा था ना सो छीन लिया अरे भाई बेटे का तो तुम्हारा ही था तुमने छीना क्या ब्रह्म किसका छीनेगा तो अपूर्वम अना उसमें कार्य नहीं है उसके बेटा बेटी नहीं है अनंतरम अबाहज्यम उसमें बाहर और भीतर का माने देश भेद नहीं है बाहर भीतर का भेद नहीं है ये तो अनंतरम अबाहज्यम से बताया माने देश नहीं है उसमें और अपूर्वम अनपरम से कारण नहीं है कारण वस्तु नहीं है और कारण काल नहीं है तो अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाहज्यम ये उपनिषदों की भाषा समझने के लिए है ना थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है वो अपूर्वम अनपरम पहले कुछ नहीं और पीछे कुछ नहीं इसका मतलब काल नहीं एक बात और कारण नहीं और कार्य नहीं इसका अर्थ वस्तु नहीं साधन साध्य भाव नहीं कि इससे ब्रह्म बनता है और ब्रह्म से ये बनता है न किसी से ब्रह्म बनता है न ब्रह्म से कुछ बनता है न तदस्नाति न तदस्नाति कश्चन न ब्रह्म किसी को खाता है न ब्रह्म किसी से खाया जाता है नावृतम सर्वम असंबृतम सर्वम न उसमें कोई आवरण है न उसमें कोई संबरण है इसी प्रसंग में बृहदारण्य को उपनिषद कहते हैं सर्वानुभू सर्वम अनुभवती जो कुछ अनुभव होता है ना क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो कुछ मालूम पड़ता है ये मालूम पढ़ना जो है ना, उसी ब्रह्म के होने से आत्मा के होने से ब्रह्म के होने से मालूम पड़ता है अच्छा ईश्वर आपके सामने आवे और आपको न मालूम पड़े तो ईश्वर आया तो ये मालूम पड़ना जो है ना वो आत्मनिष्ठ है वो कि ईश्वर को मालूम पड़ जाए कि मैं हूं तो इससे तुम्हारा क्या उपकार होगा हैं लेकिन जब तुमको मालूम पड़े कि ईश्वर है दर्शन देने आया है तो देखो तुम्हारा उपकार होता है तो मालूम पड़ना जो है वो आत्मा का स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप ऐसा सर्वानुभू सर्वम अनुभवती यही देश काल वस्तु अपना प्राया स्थूल सूक्ष्म कारण सबका अनुभव इसी को होता है तदे ब्रह्म इसी का नाम ब्रह्म है पृथ्वी उदर ए चै द्वोर मधु ज्ञाने तो मधु विद्या में दो दो करके जो बात समझाई गई देह में और देह में आत्मा के रूप में मनुष्य जाति में और एक मनुष्य में और पृथ्वी में और पेट में पानी में और वीर्ज में हाँ हाँ अग्नि में और वाणी में वाणी में और अग्नि में प्राण में और वायु में आदित्य में और चक्षु में और दिशाओं में और श्रोत्र में और चंद्रमा में और मन में विद्युत में और तेजस में मेघ में और स्वर में आकाश में और हृदयाकाश में धर्म में और धर्म के फल में मनुष्य जाति में और मनुष्य व्यक्ति में और सर्व देह में और देह के भीतर वही जो मधु है ब्रह्म वो परिपूर्ण है तुम ब्रह्म हो सब मधु है इसीलिए श्रुति बोलती है मधु है।, है, तो है समाज जो होता है ना दर्शक समाज उसके मन में रस का साधारणीकरण हो जाता है साधारणीकरण हो जाता है शकुंतला विदा होने लगी और कर्णवरोने लगे है ना तो जैसे कर्ण की आंख में आंसू आते हैं शकुंतला के बिरा की गथा से वैसे ही दर्शक की आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं ये समाज का साधारण समाज में रस का साधारणीकरण हो गया कर्ण तो है मंच पर और श्रोता है नीचे लेकिन कर्ण के साथ ऐसी आत्मा की एकता हुई कि कारणों के हृदय में उदय होने वाला जो रस है करुण रस है जासियत यद्य शकुंतल शकुंतल आज सकुंतला जाएगी इसके कारण जो उनके हृदय में करुण करुणा है जो व्यथा है वो संपूर्ण नारायण दर्शक समाज के भीतर आ जाती है रस का साधारणीकरण हो गया कई प्रकार महाराज ये जो ब्रह्म है ना नारायण मुजमे तुझमे खट खम्भ में सब में भरपूर है परम ब्रह्म प्रकाशितम वहा मधु ज्ञान में परम ब्रह्म का ही प्रकाशित किया गया है जो पेट में है वही पृथ्वी में है और यथा काशा प्रकाशित बोले यहाँ ये यह बात क्यों कही कब पहले जैसे घटा काश महाकाश का दृष्टान्त दे करके आत्मा परमात्मा को समझाया था ना ऐसी आत्मा परमात्मा को यहाँ इस प्रसंग में समझाया है तो द्वोर मधु ज्ञान परम ब्रह्म प्रकाशितम प्रकाशित पृथिव्याद यहा प्रकाशि अब कल्प रखा जाए है। ते जीवात्मनो हो ्रह्म प्रकाशित पृथव्याद यहाँ प्रकाशि जीवात्म अभेदेन प्रशस्यते ना यदिजीवामो पृथक्व पत्ति प्रकर्ति भविष्य वृत्तन मुख्यमंत्री मृंदोहिंगा सृष्टिजाचोदा नास्ति वेद कथन ओ मुख्य मनुष्य यही जानने की कोशिश करता है कि हमारे खाने पीने की चीज क्या है, है? हमारे सूहने देखने की चीज क्या है सामने वाला आदमी कैसा है अपने बारे में मनुष्य नहीं सोचता है ज्यादातर दूसरे के बारे में सोचता है। किसी से बताया ये ब्रह्मा जी ने मनुष्य को जो बहमुख बनाया ये उसकी हिंसा करती हत्या करती वो मर कर क्यों अपने बारे में भूल करके सब का सब अपने बारे में भूल करके और दूसरों के बारे में सोचता है एक नीति शास्त्र का श्लोक है नरह सरसप मात्राणी पर छिद्राणी दूसरे के अंदर अगर सरसों बराबर छेद होवे, तो मनुष्य देख लेता है आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन नपी नपश्यति। पश्यती पर अपने शरीर में बेल बराबर बराबर के छिद्र होवे, तब भी वो उसको दिखाई नहीं पड़ते खुद क्या करता है ये नहीं सोचता दूसरे क्या करते हैं जैसे बोले ये क्या है तो बोले ये तो मनुष्य की आत्मा मर गई ऐसा प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाता है त्रिविधम नरक से दम द्वार सबसे बड़ा पाप सृष्टि में क्या है तो जो न्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। है तो कुछ और और जानता मानता है अपने को कुछ और किन्ते न कृतम पापम चौरेणात्मा बहारिणा उसने तो अपने आप को लुटा दिया अपने आप को खो दिया वो चोर हो गया और सबसे बड़ा पाप सृष्टि में उसने किया ऐसा कौन पाप है जो उसने नहीं किया तो देखो कभी हम ऐसा समझने लगते हैं कि हम गोरे हैं काले हैं लंबे हैं नाटे हैं मोटे हैं दुबले हैं सीधे सीधे मैं देह हूं ये नहीं भासता, देखो ये चमत्कार किसी को सीधे सीधे ये नहीं भासता कि मैं देह हूं वो ये तो कहेगा मैं चलता हूं मैं बोलता हूं मैं करता हूं ने? मैं मोटा हूं दुबला हूं गोरा हूं काला हूं पूर्ण धर्म जो शरीर के हैं ना उनके साथ तो वो अपना तादाद में बताता है सीधे ये नहीं कहता मैं हड्डी हूं मैं मांस हूं मैं चाम हूं मैं बिस्टा हूं मैं मूत्र हूं ऐसा सीधे नहीं बोलता ये भी अपने दोष पर एक परद ही डालना है तो असल में मैं बिस्टा हूं मूत्र हूं अब मैं हड्डी हूं मांस हूं चाम हूं ये किसी को प्रती नहीं होती हो क्यों प्रतिति नहीं हो? तो कोई ना कोई पर्दा डाल लेते हैं जिस पर पर्दा क्या है कब मैं मनुष्य हूं ऐसा ऐसा चमड़ा वाला ऐसी ऐसी नाक वाला ऐसी आंख वाला दो पांव वाला दो हाथ वाला खड़ा होके चलने वाला मैं मनुष्य हूं ये क्या है कि ये हड्डी मांस चाम पर परदा ही है ये अच्छा तो भाई देखो अभी क्या समझते हो तुम तो हम प्राणवान हैं है बोले कि मैं ये जानता हूं मैं वो जानता हूँ अपना ज्ञान रखा हमारी आंख बड़ी दूर तक देख लेती है तो ना हमारे कौन बहुत महीन आवाज भी सुन लेते हैं कोई स्पर्श साउंड होते हैं छू के पहचान लेते हैं कोई गंध साउंड होते हैं कोई रस साउंड होते हैं बड़ी होती है उनके साउंड कहने का अभिप्राय उनकी सूढ़ लंबी होती है एक की कथा है राजा भोज के दरबार में वो आया तो उससे पूछा गया कि तुम किस विषय में निपुण हो बोले कि स्पर्श में जरा भी फर्क हो तो हम उसको पहचान जाते हैं तो सात गद्दे लगा करके बड़े नरम नरम नरम रात को उसको सुलाया गया और सवेरे उठ के उसने बताया कि आज तो नींद नहीं आई है क्यों नींद नहीं आई भाई क्यों जो सात गद्दों का सबसे निचला जो गद्दा था ना सातवां गद्दा उसमें एक बार था तो उसकी जो ऊंचाई थी बाल की वो गढ़ती थी शरीर पर इसलिए नीद नहीं आएगी एक गंध साउंड की कथा है न उसने कहा कि हम कैसी भी गंध हो पहचान जाएंगे बोले तो अच्छा कोई चमत्कार की बात बताओ तो उसको भोजन कराया गया भोजन कराने वालों को भी नहीं मालूम था भोजन करते करते उसने कहा कि चावल में मुर्दे की गंध है ये देखो ना ये गंध साउंड बोलता है भला मुर्दे की गंध चावल में कहां से आ गई तो पता लगाया गया कहां से चावल आया तो किस खेत में वो धान पैदा किया गया था तो मालूम पड़ा कि खेत में धान की खेती होने के पहले मुर्दा जलाया गया था तो खेत की माटी में मुर्दे की गंध थी वो धान की पौध में आई फिर धान में आई फिर धान कूटा गया चावल में तो बात बना बोले भात में मुर्दे की गंध आ रही है ये लोग मेरा ये आप इसको जादू का खेल मत समझो ये दुनियादार लोग जो अपने को चालाक समझते हैं ना ये जो बुद्धिमान समझते हैं वो विषयों के बारे में जो उनकी जानकारी है उस जानकारी को लेकर तो के, जानकार के, जानकार ले के ही तो अपने को विद्वान समझते हैं बुद्धिमान समझते हैं कि हम संसार के इस विषय को बहुत समझते हैं इस विषय को बहुत समझते हैं और अपने बारे में क्या समझते हैं क्या अपने बारे में समझते हैं कि आपके मन में जो काम की वृत्ति आती है वो आपको बुरी जगह पर ले जाएगी क्या आप अपने बारे में समझते हैं कि जो लोह की वृत्ति आती है वो आपको चोर बेईमान बनाने की भूमिका है क्या आप अपने बारे में आप समझते हैं कि जो गुस्सा गुस्सा आता है क्रोध जो आता है वो आपको पशु बनाने जा रहा है तो आप जब पशुत्व की ओर बढ़ते हैं चोर बेईमान होने की ओर बढ़ते हैं अनाचारी व्यभिचारी होने की ओर बढ़ते हैं स्त्री हो चाहे पुरुष हो आपके मन में जब वृद्धि आती है तो क्या आप उसको पहचान जाते हैं कि यह हमारा दुश्मन आया और आप तो अपने दुश्मनों के हाथ में खेलते हैं जो आप सरीखे बादशाह को चोर बना देते हैं जो आप सरीखे सदाचारी को व्यभिचारी बना देते हैं जो आप सरीखे देवता को पशु बना देते हैं तो क्या कभी आप आत्मनिरीक्षण करते हैं कि आपके मन में क्या आता है क्या जाता है ये वेदांत की शुरुआत है हो ये समझना कि जो आदमी अपने बारे में सोचने लगता है वो अंतकरण की शुद्धि के मार्ग पर बढ़ता है और आत्मज्ञान के मार्ग में बढ़ता है और जो अपने बारे में नहीं सोचता एक आदमी से किसी ने कहा कि तुमको तो गुस्सा आ गया तो बोला कि तुम हमको गुस्से वाला बताते हो हम तो तो एक ही बार आया तुमको तो, तो दस बार आया तो ये आदमी क्या साधना के मार्ग में बढ़ सकता है अरे उसको तो एक बार गुस्सा आया ये बात सुन के अपने बारे में सोचना चाहिए था कि हमको एक बार गुस्सा क्यों आया तो रोज रोज सिद्ध वस्तु की ही चर्चा करते हैं ना कभी कभी साधन पर भी ध्यान देना चाहिए हो यदि आप अपने अंदर दोष को छिपाते हैं या जानबूझकर के उनको स्थान देते हैं या बुद्धि से उनका समर्थन करते हैं तो आप अंतकरण शुद्धि के मार्ग पर नहीं चल रहे और आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं एक धर्मशास्त्र का श्लोक है यथा ही मलिन वस्त्र यत्रोपेशलित वृत्तस्तु वृत्तशेषम न रक्षती जब आदमी को मैला कपड़ा पहनने की आदत पड़ जाती है तब उसको आसन की जरूरत नहीं रहती है चाहे जहां कहीं भी धरती में वो बैठ जाएगा गंदी से गंदी जगह में बैठ जाएगा इसी प्रकार जब किसी को दुराचार का अभ्यास हो जाता है दुराचार में रस आने लगता है तो वो जो कुछ उसके अंदर बचा खुचा सदाचार होता है उसको भी खो बैठता है अच्छा लो भर प्रहरी का एक श्लोक सुना देता है भिक्षो मांसन न सेवनम प्रकुरुषे राजा ने पूछा कि अरे वो भिखारी तू मांस खाता है भिखारी बोला कि महाराज आप बात तो ठीक कहते हैं मांस तो मैं खाता हूं परंतु किनते न मध्यम बिना बिना शराब के मांस का मजा नहीं आता है राजा ने पूछा क्यों भिखारी मध्यम चापी तब प्रियम अरे तू शराब भी पीता है भाई तो बोले कि वो तब अच्छा लगता है जब बेस्या भी साथ हो मध्यम चापी तब प्रियम प्रियम हो वारांगना बेसा करे राम बिश्या को तो पैसा चाहिए तेरे पास पैसा कहाँ है बेशिया त्यर्थ रुचि कु कतस्तव धनम तेरे पास धन कहा है बोले तो दूते न चौर्जेण बाजुआ खेलते हैं चोरी करते हैं पैसा ले आते हैं इसका नाम बेहयाई है और निर्लजता दूते न चौर्जेण बा चौर्य दूत परिग्रहोंवता करे भाई तुम चोरी भी करते हो जुआ भी खेलते हो भ्रष्ट से कारणिया है जब एक बार भ्रष्ट हो गए एक बार गिर गए तो और रास्ते ही रह रह गया तो जो आत्मनिरीक्षण करता है कि हमारे अंदर क्या गुण है क्या दोष है वो अंतकरण शुद्धि के मार्ग पर पढ़ता है तो ये बात मालूम पड़ जाती है कि ये मनुष्य परमार्थ के मार्ग पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इसको प्रारब्ध के मथे बढ़ बढ़ना बेईमानी है वो कि ये सब दुर्गुण दोष जो हैं वो हमारे अंदर प्रारब्ध से हैं, है ये ना ये बेईमानी है और बोले हमसे जो कुछ भराई भलाई बुराई होती है वो ईश्वर की है ना ईश्वर की प्रेरणा से होती है है ना ये ईश्वर पर दोषारोपण है ना ईश्वर ना प्रारब्ध ना प्रकृति ये तो तुम्हारा प्रमाद है जो तुम अपने बारे में सोच समझ करके सावधान नहीं रहते ये बात सुनाइए तो इसलिए कि भाई सबके काम की थोड़ी थोड़ी बात आ जाए तो ये मालूम पड़ता है कि मैं मनुष्य हूं मैं प्राण वाला हूं मैं इंद्रियों वाला हूं सब बातों को जानने वाला फिर बोले मैं करता हूं पापी हूं पुण्यात्मा हूं तो बोल मैं सुखी हूं दुखी हूं भोखता हूं मैं तो देखो ये पांच तरह के चोले हैं एक भोग की पोशाक है हमको तो पहले मालूम नहीं था दस पंद्रह बरस हुआ तो एक सास को जरूरत पड़ी कि हम अपनी बहू को बुला उसने खबर भेजी कि बहू जी आ तो उसने कहा कि जाके सास जी से कहो कि अब मैंने सोने की पोशाक पहन ली लिया उनके सामने कैसे है तो सोने की पोशाक अलग होती है ना नहाने की पोशाक अलग होती है ये तो आप लोग जानते हैं आपिस की पोशाक अलग होती है ये पोशाक अलग अलग होती है लेकिन आदमी तो एक होता है ना आफिस की पोशाक अलग नहाने की पोशाक अलग है और सोने की पोशाक अलग और आदमी एक होता है कि नहीं आदमी तो एक एक होता है तो ये असल में मैं पापी हूं मैं पुण्य आत्मा हूं इसमें जो मैं है और मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं इसमें जो मैं है देखो सुख अलग है और पुण्य अलग है पुण्य का फल सुख है और दुख अलग है और पाप अलग है क्योंकि पाप का फल दुख है तो करतापना एक अभिमान है और भोक्तापना दूसरा अभिमान है और जानना जो है प्रमातापना दूसरा अभिमान है और प्राणवत्ता दूसरा अभिमान है और मनुष्यता दूसरा अभिमान है ये अभिमान पांच है हो पांच प्राणीपने का अभिमान अलग और मनुष्य पने का अलग और जानने वाला इंद्रियों वाला होने का अभिमान जुदा और पाप कर्म पुण्य कर्म का अभिमान जुदा और सुख दुख का अभिमान जुदा ये अभिमान की तो पांच अवस्थाएं हैं लेकिन इसमें जो अपना मैं है वो पांचों में है तो पांचों में होने का आगुआ पांचों से न्यारा है जागृत में है तो स्वप्न सुसुप्ति से न्यारा है स्वप्न में है तो जागृत सुसुप्ति से न्यारा है जागृत में है तो स्वप्न सुसुप्ति से न्यारा है और सुसुप्ति में है तो जागृत स्वप्न से न्यारा है हालतें तीन हैं, अवस्थाएं तीन हैं, परंतु आत्मा जो है उन तीनों से तीनों अवस्थाओं से न्यारा है उन पांचों कोषों से न्यारा है उन पांचों अभिमानों से न्यारा है उन अंतकरण की अवस्थाओं से चित्त की पांच अवस्था होते हैं मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध हैं? जब कुछ नहीं सूझता मूढ़ अवस्था हो गई मन यहां वहां फेंक दिया विक्षिप्त हो गया कब मन स्वर्ग नरक की कल्पना में चला गया विक्षिप्त हो गया मन एक इष्ट देव में लग गया एकाग्र हो गया मन में कोई विषय नहीं पुर रहा है शांत तो हो गया निरुद्ध हो गया ये मन की पांच दिशा होते हैं देखो अंतकरण के चार भेद होते हैं तो मन की पांचों अवस्थाओं में रहने वाला पांचों से न्यारा है एक मन संकल्प करता है कि यहां से लोना वाला जाना चाहिए दूसरा मन संकल्प करता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं विकल्प करता है तो मन का तीसरा हिस्सा निर्णय करता है कि जाना ही चाहिए चौथा हिस्सा निर्णय करता है कि अच्छा मैं चल रहा हूं अभिमान तो संकल्प करने वाले को मन विकल्प करने वाले को चित्त निर्णय करने वाले को बुद्धि और अहंक्रिया करने वाले को अहंकार बोल रहे कहिए चित्त की चारों दशाओं में एकमय है तीनों अवस्थाओं में तीनों अवस्थाओं से न्यारा एकमय पांचों कोसों में पांचों से न्यारा एकमय है पांचों अभिमानों में पांचों अभिमानों से न्यारा एकमय है कभी हम किसी चीज को देखते हैं ये घड़ा है घड़ी है ए? कभी एक चीज को दूसरी चीज देख लेते हैं उल्टी देख लेते हैं ए? और कभी चीज कोई नहीं है उल्टी देखने का क्या सवाल है ही नहीं और उसको मान बैठते हैं कभी नींद में आ जाते हैं कभी स्मृति में आ जाते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ये पांचों कभी धर्म के अनुकूल होते हैं कभी धर्म के प्रतिकूल होते हैं लेकिन मैं एक रहता है माने कभी हम धर्म के अनुकूल प्रमाणित करते हैं ये ब्राह्मण है विद्वान है महात्मा है पहचान लिया तो आओ इसके सत्संग से है ना कुछ लाभ उठाओ तो बोले कह बहुत सुंदर है बहुत मधुर है इसके संग से कुछ भोग भोग देखो आंख तो तुम्हारी एक ही है एक ने कहा कि इसके संग से परमात्मा को जाने और उसी आंख ने कहा ना उसी आंख ने एक सुंदर वस्तु दिखाई और मन ने कहा कि इसके संग से भोग करें तो एक को देख करके भोग की वृत्ति उदय हुई एक को देख करके सत्संग की वृत्ति उदय हुई लेकिन मैं तो दोनों में एक है देखो मैं देव हूं सोलह आने विपर्जय है लेकिन मैं ब्राह्मण हूं ये भी विपर्जय है परंतु ब्राह्मण पने से ब्राह्मण पने के अभिमान से संध्या बंधन होगा है ना तो धर्मशास्त्र के अनुकूल विपर्जय है ब्राह्मण जो है वो संस्कृत विपर्जय है हैं? और मैं देव हूं ये विकारी विपर्जय है क्लिष्ट विपर्जय है विकल्प हुआ ठूठ को चोर समझ लिया किसी ने कहा ठूट है ठूट है ठूट है भी नहीं। बोले देखो ग्राम है, ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है, है चोर है चोर है चोर है कहने चोर है कि भूत है कि तो सिपाही है सालग्राम और ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है बुद्धि पवित्र हो जाए ये सब देखो जब चोरी की है उसकी याद आई तो मन में ग्लानी हो गई और जब गंगा स्नान किया है उसकी याद आई स्मृत ये संध्या बंदन के समय पर सो गए इधर सूर्यास्त हो रहा है और इधर सो रहे हैं तो ये ऐसा कैसा है कि जैसे अपने घर में कोई मेहमान आया हो और उसकी विदाई के समय मेजमान नींद में हो है ना होना अपने घर में कोई अतिथि आया हुआ हो सूरजोदय हो रहा हो और घर जो आतिथे है ना मेजबान जो है वो सो रहा हो तो ये अतिथि के शुभागमन पर और विदाई के समय सोना धर्म के विपरीत निद्रा है है ना और कोई चोरी करने के लिए बुलाने आवे कि चलो हमारे साथ और उस समय ऐसी नींद आई वो ले नहीं जाएंगे है ना अरे भाई सो ले हो तो भगवान की पूजा करेंगे फिर उठेंगे तो फिर पूजा करेंगे तो ये धर्म के अनुकूल निद्रा हो गई तो ये प्रमाण विपरजय विकल्प निद्रा स्मृति धर्म के अनुकूल भी होते हैं और प्रतिकूल भी होते हैं लेकिन मैं तो एक ही रहता है हर हालत में कभी बेवकूफी आती है कभी बुद्धिमानी आती है कभी अहंकार आता है कभी निरभिमानता आती है कभी राग होता है कभी समता आती है कभी द्वेष आता है कभी शांति आती है कभी अभिनिवेश होता है कभी कुछ नहीं होता और मैं कहीं कहीं रहता है तो ये जो एक मैं है ये न सुशुप्ति में सोए, न सपने में स्वप्नग्रस्त हो ये जो अपना आत्मा है इसी आत्मा का वर्णन शास्त्र में आता है ये जो तुम्हारा प्रत्यक्ष चैतन्य है यह असल में सृष्टि में पैदा नहीं होता और प्रलय में नष्ट नहीं होता और ये स्थिति काल में ये तुम्हारा आत्मा शरीर नहीं है क्या है कि ये तुम्हारा आत्मा जो है ये दित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है तो मुझको क्या तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं यही परमात्मा है परमात्मा सचमुच सबके हृदय में है और सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं परंतु परमात्मा सबके हृदय में एक है सबके मैं का असली अर्थ एक है सबके अ अनेक विशेषण हैं और अनेक उपाधि हैं परंतु संपूर्ण विशेषणों में और संपूर्ण उपाधियों में अनुगत जो सत्ता है अनुगत जो ज्ञान है अनुगत जो प्रियता है जो अस्थिभा प्रिय है, है वो सब में एक है तो भाई ईश्वर को ढूंढना होए ईश्वर को ढूंढना होए तो पहले मैं को ढूंढो और फिर उपनिषद बताते हैं वेदांत बताता है कि ये तुम्हारा मय जो है बड़ा चमत्कारी है ये तो ऐसे ही है जैसे राजकुमार गलती से अपने को भिखारी मान बैठे और जब पहचाना जाए निशान निकाल लिए जाएं लक्षण से प्रमाण से सिद्ध हो जाए कि ये भिखारी नहीं है राजकुमार है तो वो तो संपूर्ण राज्य का मालिक है तो अपनी आत्मा के संबंध में हीन भाव का सर्वथा निराकरण करने के लिए ये अद्वैत वेदांत है हो तो यह नहीं कहता कि कर्म से तुम छोटे हो जाओगे कि बढ़ जाओगे यह नहीं कहता कि भोग से तुम छोटे हो जाओगे कि बढ़ जाओगे ये नहीं कहता कि भावना से तुम छोटे हो जाओगे कि बढ़ जाओगे ये नहीं कहता कि तुम्हारे मन की अमुक स्थिति से तुम छोटे हो जाओगे या बढ़ जाओगे ये इनके कीचड़ से इनके दलदल से आत्मदेव को निकाल देने के लिए वहां से उठाने के लिए ये पद्धति है तो इसी से देखो कल आपको सुनाया तेरह जोड़ों का नाम लेकर के बताया कि जो शरीर में भीतर है वही बाहर है जो बस्ती में है वही समस्ती में है आग की चिंगारी में जो चीज है मीनों में जलती हुई आग में भी वही चीज है लेकिन चिंगारी और बड़ी आग का भेद तो अवकाश के कारण होता है देश के कारण होता है और परमात्मा में तो देश भेद है नहीं। ही नहीं कोई उपाधि नहीं। तो संपूर्ण उपनिषद जीवात मनोहो अनन्याभेदे न प्रसस्यते। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ब्रह्मो और ये जो अपने कोई करता भोक्ता संसारी जीव मान करके बैठा है श्रुति यही कहती है कि तुम अपने जीव भाव को छोड़ो और अपने आत्मा के स्वरूप को जानो श्रुति अभेद की प्रशंसा करती है आत्मा और ब्रह्म के अभेद की स्तुति करती है ये और नानात्व निंदे नानात्व की निंदा करती है ये जो अभेद की प्रशंसा और नानात्व की निंदा है ये सर्वथा युक्ति युक्त है ये सर्वथा उचित है अभेद की प्रशंसा तो ये कोई महत्व की बात नहीं है कि तुमने किससे किससे लड़ाई कर ली हाँ एक जने बता देते हैं कि क्या समझते हो हमने मालवीय जी को फटकार दिया हमने गांधी जी को फटकार दिया नेहरू जी को तो ऐसा फटकारा कि उन उनकी जीप कांपने मुंह कांपने लग गया उनका बोल ही मजा गुस्सा कमा दिया अब महाराज जी अपनी तारीफ है अरे फटकार दिया तो तुम क्या समझते हो हमारे पास वो राजा आए थे वो सेठ आए थे वो गाली दी देहातों में ये मान्यता चलती है कि फटकारे शोषित ये गवार लोग जो है ना गांव के लोग ये समझते हैं। तो ना? है नुम तुमको बुलाने गए थे क्यों आए हमारे चार गाली सुना बोले देखो भाई हमसे अगर इसको कुछ लेना देना होता तो गाली नहीं देता इसको कुछ चाहिए नहीं इसलिए गाली देता है गंवार लोग ऐसे समझता है तो असल में ये गंवारों के मन में जो धारणा है